भावार्थ हेस तोता तू सोम को निचोड कर तू जैसा जानता है। वैसा ही तू अपने शब्दों में उस बलशाली इंद्र की स्तुति कर वह इंद्र भी तुझे तेरे शरीर की पुष्टि के लिए धन देगा तथा युद्धों में शत्रुओं को नष्ट करने के लिए शक्ति देगा भावार्थ संपूर्ण धनों पर शासन करने वाले सामर्थ्यशाली शत्रु को भी पराजित करने वाले इंद्र की हम सबसे ज्यादा स्तुति करें भावार्थ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 ताकि यज्ञकर्ताओं को सुख प्राप्त हो भावार्थ हे तेरक बुद्धि से युक्त एवं बलशाली इंद्र हमें ऐसा धन दो कि हम दुष्ट बुद्धि वालों का नाश करें हे बलवान इंद्र तू वीर विलक्षण सामर्थ्यशाली चेतनावान एवं सत्य युक्त है तू हमें अपने जैसा ही बना भावार्थ मनुष्य सदैव धनी के संपर्क में रहे ताकि वह भी धनी की भांति ऐश्वर्यशाली हो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 बहुत अधिक धन देने के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं तू हमारे पास आकर बहुत सा धन दे भावार्थ जो अनेक गाय एवं घोड़ों का आश्रय स्थान है वह शक्तिशाली एवं पवित्र वायुदेव हमें दान दे भावार्थ वह वायु उत्तम कार्य करने वाले और वर्णनीय आधार देने वाले मानव को उत्तमोत्तम कार्य करने के लिए उत्साह देता है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 सबको प्राण प्रदान करता है सभी प्राणी इंद्र से रक्षित होकर प्रसन्न होते हैं भावार्थ उत्कृष्ट तथा स्वर्ण अलंकारों से सजी हुई स्त्री उसी को मिलती है जो पुरुष अश्व को भी वश में कर सके अर्थात वह इतना बलवान हो सप्तचत्वारिंशम सुक्तम भावार्थ हे देवों जिस दाता की तुम रक्षा करते हो और जिस शत्रु से तुम उस दाता का बचाव करते हो वह सब तुम्हारे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 athan Nirogita dene wala kavach hai us kavach ko hame pradan karo taki usse hame adhyatmik adhibhautik aur adhdaivik shanti mile aur hamari har prakar se suraksha ho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 सब मानव चाहे कितना भी क्रोधी हो वह शांत हो जाता है सोम इंद्र का मित्र है इसलिए सोम रस तैयार करने वाले के पास इंद्र आता है तथा वह धनवान होता है भावार्थ मानव सोम रस पीकर अमर हो जाता है उस राह पर चलकर वह देवों की महिमा जान लेता है और उस मानव का उसके शत्रु एवं धूर्त लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते भावार्थ हे सोम हेत में जाकर तू हमारे लिए कल्याणकारी हो जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को और एक मित्र अपने मित्र को हर प्रकार से सुख देता है उसी प्रकार हे सोम तू हमें सुख दे और उत्तम रीति से जीने के लिए तू हमारी आयु दीर्घ कर भावारथ सोम रस के पीने से शरीर में उत्साह पैदा होता है तथा शरीर के प्रत्येक जोड़ दृढ़ होते हैं